मातृदर्शन भक्त स्वामी विवेकानंद नारी जाति की पूजा आद्या शक्ति जगदम्बा ने संसार की समस्त नारियों का रूप धारण किया है विद्या समस्ता स्तवदेव भेदा स्त्रिय समस्ता शकला जगत्सु अतः संसार की नारियों से माँ जगदम्बा को पहचानना एवं इनकी पूजा अर्थात उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा करना मातृ पूजा का आवश्यक अंग है स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई मातृ पूजा में इसकी भी उपेक्षा नहीं हुई है भारतीय संस्कृति में जन्मे एवं लालित पालित एवं भारत के उच्चतम आदर्शों से परिचित श्रेष्ठ इतिहासवेदता एवं समाज की तत्कालिक परिस्थिति के प्रत्यक्ष दृष्टा स्वामी विवेकानंद भारतीय नारी के गौरव में अतीत वर्तमान अधोगगत अवस्था एवं अवनति के कारणों से फली भांति थे वे चाहते थे कि भारत के उत्थान के साथ साथ भारतीय नारियों की अवस्था भी सुधरे पुनः गार्गी मैत्री सीता सावित्री एवं लक्ष्मीबाई जैसी महान नारियां भारत में जन्म ग्रहण करें क्योंकि महान माताएं ही वीर संतानों को जन्म दे सकती हैं उनकी मान्यता थी कि स्त्रियों की पूजा करके सभी जातियाँ बड़ी बनी हैं जिस देश में जिस जाति में स्त्रियों की पूजा नहीं वह देश वह जाति कभी न बड़ी बनी न बन सकी और न कभी बन सकेगी अमेरिका व यूरोप में मैंने क्या पाया शक्ति की उपासना पर वे उसकी उपासना गलत ढंग से करते हैं इंद्रिय लिप्सा से करते हैं तब फिर कल्पना करो कि जो लोग उसकी पूजा पूर्ण पवित्र भाव से सात्विक भाव से करें उसे माँ के रूप में पूजा करें तो कितना महान लाभ होगा स्त्रियों के उत्थान के लिए स्वामी जी आदर्श महिला मठों की स्थापना करना चाहते थे जहाँ उन्हें धर्मशास्त्र एवं देश की परिपाटी के अनुसार आध्यात्मिक बौद्धिक एवं लौकिक सभी प्रकार की शिक्षा देने की व्यवस्था हो ध्यान जप पूजा से लेकर संस्कृत अंग्रेजी एवं सिलाई शिशुपालन आदि सभी की शिक्षा प्राप्त कर महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके यह भी यह थी स्वामी जी की योजना इस कार्य के लिए उन्होंने भगनी निवेदिता को विशेष रूप से चुना एवं प्रशिक्षित किया था जहाँ तक पाश्चात्य नारियों का प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने उनकी सेवा के लिए कोई विशेष कार्य नहीं किया था न ही उनकी आवश्यकता ही थी लेकिन उन्होंने उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा अवश्य की है तथा अपनी कृतज्ञता रूपी अर्चना में कमी नहीं की उनके अनुसार पाश्चात्य महिलाएं सौंदर्य में लक्ष्मी के समान सद्गुणों में सरस्वती के समान सभ्य सुसंस्कृत तथा उदार खुले मस्तिष्क वाली हैं वे स्वाधीन दयालु आत्मनिर्भर हैं और साथ ही पवित्र एवं आध्यात्मिक भी हैं अमेरिकन नारियों सौ जन्म में भी मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है इन शब्दों के द्वारा स्वामी जी ने अमेरिकन माताओं की पूजा की थी उपसंहार मातृभक्ति अद्वैत वेदांतवादी स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व का एक अत्यंत मधुर कोमल एवं हृदय पक्ष है निर्गुण ब्रह्म में सदा समाधि रहने वाले महायोगी के जीवन को उनकी उतने ही प्रगाढ़ एवं वैविध्यपूर्ण मात्र भक्ति, अति आकर्षक एवं सर्वांग संपूर्ण बना देती है इसकी ओर स्वामी जी के जीवन का यह पक्ष जगन की विभिन्न अभिव्यक्तियों का दिग्दर्शन कराने के साथ ही साथ पूजा का अर्थ उसके अंग प्रत्यंग एवं प्रणालियों को भी स्पष्ट रूप से प्रकट करता है जिसका मनन एवं अध्ययन कर सभी अपने को धन्य बना सकते हैं